महाभारत आश्रम वार्षिक पर्व त्रैत्रसध्याय परलोक से आए हुए व्यक्तियों का परस्पर राग द्वे से रहित होकर मिलना और राग बीतने पर अदृश्य हो जाना व्यास जी की आज्ञा से विधवा छत्राणियों का गंगा जी में गोता लगा कर अपने अपने पति के लोक को प्राप्त करना तथा इस पर्व के श्रवण की महिमा वैसंपान वैसम्पावाच तदस्ते पुष्ठा साम जू परस्परं विगत क्रोध सर्वे विगत कलमशा विधि परसा ब्रह्मषि विहत शुभम संघ्रिष्ट मनसर्वे देंोक इवामराह वैसम्पान जी कहते हैं क्रोध और मच्चर्यह तथा पाप शून्य हुए वे सभी श्रेष्ठ पुरुष ब्रह्मषियों की बनाई हुई उत्तम प्रणाली का आश्रय एक दूसरे से प्रेम पूर्वक मिले उस समय देवलोक में रहने वाले देवताओं की भांति उन सब के मन में हर्षोल्लास छा रहा था भार् च पदवी सह भ्रात्रा भ्राता भ्रता सका सख्या राजन राजन पुत्र पिता माता के साथ स्त्री पति के साथ भाई भाई के साथ और मित्र मित्र के साथ मिले पांडवास्तु महेश्वास कर्णम सौभद्रम एव चंप्रह साज्म द्रौपदीयास पांडव महाधनुर्धर कर्ण सुभद्रा कुमार अभिमन्यु और द्रौपदी के पाँचों पुत्र इन सबके साथ अत्यंत हर्षपूर्वक मिले ततस्ते प्रियमाणा वै कर्णेन स पाण्डवाः समेत्य पृथ्वीपाल सौहिद्ये च स्थिताभवन् भोपाल तत्पश्चात् सपाण्डवोनि कर्णसे प्रसन्नतापूर्वकमिल्कर उके साथ सौहार्दपूर्णवर्ताव किया परस्परं समागम्य योधास्ते भरतरसव मुनेः प्रसादात्ये एवं क्षत्रिया नष्टवः असौहृदम परित्यजहृद पर्यवस्थिता भरतभूषण वे समस्त योद्धा एक दूसरे से मिलकर बड़े प्रसन्न हुए इस प्रकार मुनि की कृपा से वे सभी क्षत्रिय अपने क्रोध को भुलाकर शत्रुभाव छोड़कर परस्पर सौहार्द स्थापित करके मिले एवं समागता एव सर्व गुर्बाधवैस पुत्रैश पुषव्याघ्र कुरो नेच स्तर वे सपुरशिंग कौरव तथा अन्न ने गुर्जनौ बांधवो और पुत्रों के साथ मिले ताम रात्रिमखिवे बृहृत प्रेतमानसा मेणरे परिषेण ऋपा स्वर्ग सद यहां सारी रात एक दूसरे के साथ घूमने फिरने के कारण उन सब के मन में बड़ी प्रसन्नता थी स्वर्गवासियों के समान ही उन्हें वहाँ परम संतोष का अनुभव हुआ नात्रशोको भयम त्रासो ना यशो भवत परस्परम समागम भय योदान भरत एक दूसरे से मिलकर उन योद्धाओं के मन में शोक भय त्रास उद्वेग और अपस को स्थान नहीं मिला समागता पितृभिर्भ्रतृ भी, भी पति पर नार्यो दुःख त वहाँ आयी हुई अपने पिताओं भाइयों पतियों और पुत्रों से मिलकर बहुत प्रसन्न हुई उनका सारा दुख दूर हो गया एक रात्रि भृत्य ते वीरास्ता आमंत्रण्योन्याश्लिष्य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 क्षण्तर्ता प्रेक्षतामेव ते भवन अवगाहात्न पुण्यम भागीरथि नतीम शरथा साध्वजाश्च स्वामी वे स्मान भेज रे तम मुनिभर व्यास जी ने उन सब लोगों का विसर्जन कर दिया और वे महामना नरेश एक ही क्षण में सबके देखते देखते पुण्य भागीरथी में गोता लगा अदृश्य हो गए रथों और ध्वजाओं सहित अपने अपने लोकों में चले गए देवलोकम जजो केचि केचिद ब्रह्म सदस्तथा कच्चेचिच्च वारुणम लोकम कैचि कौबेरमा तथो वैस्वतम लोकम केचिच्चैप्नुवन नृपा कोई देवलोक में गए कोई ब्रह्मलोक में कुछ वरुणलोक में पधारे और कुछ कुबेर के लोक में कितने ही नरेश भगवान सूर्य के लोक में चले गए राक्षसानां पिशाचानां केचिच्चाप्युत्तरान् कुरु विचित्र गतिः सर्वे हे जानवाप्यामरीष आजगमुजते महात्मानः स्वाहाः सपदानुगाह कितने ही राक्षसों और पिशाचो के लोकों में चले गए और कितने ही उत्तर कुर्मे कुरु मे जा पञ्चे इस् प्रकार सब विचित्र विचित्र गतिं की प्राप्ति हु थी और वे महामना वहि से देवताओ के साथ अपने अपने वाहनों और अनुचरों सही आए थे गुसु सलीलस्थो महामुनिधर्मशीलो महातेजा गुरण हितकत्था ततः प्रोवाचिता सर्वा क्षत्रिया निहते स्रा या प्रतितान्ोकांक्ष परमस्त्रियवी जलम क्षिप्रवगाह्व्रिता ततस्तः वच्चा बनांगना श्वासाप्य विवस जाहवी जलम उन सबके अदृश्य हो जाने पर कौरवों के हितकारी महातेजस्वी धर्मशील महामुनि व्यास जी ने जल में खड़े खड़े उन सब विधवा क्षत्रां से कहा देवियों, तुम लोगों में से जो जो सती साधी स्त्रियां अने अपने पति को जाना चाहती हो वे आलस्य त्याग कर तन्तु गङ्गाजी के जल में गोता लगावनकर उमे श्रद्धा रने वी वे सती स्त्रियां अने ससुर धृतराष्ट्रज्ञाले गङ्गाजी के जल मे समा गी विमुक्ता मनस हृदे है ततस्था भी साध्य सर्वा एव विषाम पते प्रजात वहाँ वे सभी साध्य स्त्रियाँ मनुष्य शरीर से छुटकारा पाकर अपने अपने पति के साथ जा मिली एवं क्रमेण सर्वास्ता शीलवत पतिव्रता प्रवेश क्षत्रिया मुक्ता जगम्मी सलोकता इस प्रकार क्रम सभी सभी शीलवती पतिव्रता छणिया इस शरीर से मुक्त हो पति लोग को चली गई दिव्यूपयुक्ता दिव्याभरणूषिता दिव्यम्यारधराथा पति जैसे उनके पति थे उसी प्रकार वे भी दिव्य रूप से संपन्न हो गई दिव्य आभूषण उनके अंगों की शोभा बढ़ाने लगे तथा उन्होंने दिव्य माला और दिव्य वस्त्र धारण कर लिए ता शील गुण संपन्ना विमानस्था ग्रवा सर्वगुण पेता स्वस्थ प्रतिपे शील और सद्गुण से सम्पन्न हुई वे सभी क्षत्रिय बालाएं समस्त सद्गुणों से अलंकृत हो विमान पर बैठकर अपने अपने योग्य स्थान को चली गई उनका सारा कष्ट दूर हो गया यसी यसी काम यहां काले बभूव तम तम विश्ठवान व्यासो वरदो धर्मवत्सल उस समय जिसके जिसके मन में जो जो कामना उत्पन्न हुई धर्मवत्सल वरदायक भगवान व्यास ने वह सपूर्ण की त्रुवा नुत्व नरदेवा पुनरागमनंदनाषो मृते मुदिता सेनाधीसगता अभी संग्राम में मरे हुए राजाओं के पुनरागमन का वृत्तांत सुनकर भिन्न भिन्न देश के मनुष्यों को बड़ा आश्चर्य और आनंद हुआ प्रिय यह समागम तेषा ज सम्यकृान प्रियाणी लभते नि प्रेत्यथस जो मनुष्य कौरव पांडवों के परिजन समागम का यह वृत्तांत भली भांति सुनेगा उसे एलोक और परलोक में भी प्रिय वस्तु की प्राप्ति होगी इष्टव संयोग अनायासम अनामयम ये तथा विद्वान विदुषोधर्म विम सिया पर चुभा गतिम इतना ही नहीं उसे अनायासी इष्ट बंधुओं से मिलन होगा तथा कोई दुख शोक नहीं सतावेगा धर्मज्ञो में श्रेष्ठ जो विद्वान, विद्वानों को यह प्रसंग सुनाएगा वह इस प्रसङ्गनाोक में यश और परलोक में शुभगति प्राप्त करेगा स्वाध्यायुक्ता मनुजा तपोयुक्ता से भारत साध्वाचारादमोपेताबान निर्धतक ऋजुव शुचि शांता हिंसानृत विपरचिता आस्तिशाश्चिम से मानवास्ताश्चर्यमृदम पर्ववा पर्यती मनुष्य भारत जो मनुष्य स्वाध्याय परायण तपस्वी सदाचारी जितेंद्रिय दान के द्वारा पाप रहित सरल शुद्ध शांत हिंसा और असत्य से दूर आस्तिक श्रद्धालु और धैर्यवान है वे उस आश्चर्यजनक पर्व को सुनकर उत्तम गति प्राप्त करेंगे इतनी महाभारती आश्रम वास की पुत्र दर्शन परमढ़ी स्त्रीणाम स्वस्व पति लोकगमन ही त्रयत्रिंशोध्याय इस प्रकार से महाभारत आश्रम वार्षिक पर्व के अंतर्गत पुत्र दर्शन पर्व में स्त्रियों का अपने अपने पति के लोक में गमन विषयक तैंतीसवां अध्याय पूरा हुआ